कौसल्याधरी धीर जु कह पूतपथ गुरु आय सुदरिय करियमानी तजिय वि साधु काल गति रघुपतिर पुर नो तुम यही भाति का सुत सब कह कहवलम बासल्याजी भी धीर धर कर कह रही है हे पुत्र गुरुजी की आज्ञा पत्थर रूप है उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए श्री रघुनाथ जी वन में हैं महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं और हे ताज तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो हे पुत्र कुटुम्ब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो लखि विधि बाम कालु कठिना धीरज धर हुतु बलिजाय थिरधरि गुर आय सुअनुसर प्रजा पालि परिजन दुख हर गुर के बचन सचिव अभिन सुने भरत ही अहित जनु सुनी बहुरी सानी विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देख कर धीरज धरो माता तुम्हारी बलिहारी जाती है गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुम्बियों का दुख हरो भरतजी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी साने सरल रस मातु सुनिभरत व्याकुल भय लोचन सरोह श्रवत सिंचत निरह उंकुरदा देखत समय तसरी सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स देहगी सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया उनकी वह दशा देखकर उस समय सब को अपने शरीर की सूझ भूल गई तुलसीदास जी कहते हैं स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे भरत कमल कर धेर धुरंधर धेर धरे, बचन बोर, चित की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे मुहि उपदे सुदी गुरु ने काम प्रजा सचिव सम्मत सब काम का उचित धर्याय सुदी नाम अवशिशीष धरि चाहुँ के नाम गुरु पितु मातु स्वामी ती सुम मुदित करिय भलि जाने उचित कि अनुचित किए विचारू धर्म जाय सिर पातक गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहिद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है तुम तो देहु सरल सिख सो ये जो आचरत मोर भल होद्यपि यह समुझत होनी के तदपि हो तोषे अब तुम विनय मोर सुन ले अनुभरत सिखा दे तरुदेव छम दुखित दोष गुण गिन आपको तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए मैं उत्तर दे रहा हूँ यह अपराध क्षमा कीजिए साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते कयापन बड़काज पिताजी स्वर्ग में हैं श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं